रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं रविंद्र गारी मेला हमारे साथ उपस्थित हैं और पिछले तीस सालों से लोकसभा में विशेष एज ए ने अपनी सेवा दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग लोकसभा के लोगों से मिलते हैं और निश्चित तौर पे वहाँ पर देखेंगे कि आप बहुत सारे लोग जो है आ, सभी चुन के गए हुए लोग रहते हैं और उनको संभालना उनकी देखरेख करना और उनके सारी चीज़ों को समझना ये बहुत ही यूनिक वर्क होता है रविंद्र जी उसी काम को कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में और अगली आवाज़ आप सुनेंगे रविंद्र जी का ओम शांति ओम शांति ये मेरा सौभाग्य है मैं माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के स्टूडियो में आप सभी से कनेक्ट करने का मुझे अवकाश मिला है जी और हम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो मैं एक पॉजिटिव वाइब लाया हूँ वाइब मैंने इम्बैब किया है कल सुबह से जो अनुभव कर रहा हूँ जी जी जी वो सब कुछ आपकी तरफ आप आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुँचाने का मेरा इरादा <laughs> है बिल्कुल <नहीं। laughs> बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग रेडियो के माध्यम से यहाँ पर जो लोकल कम्यूनिटी हैं आदिवासी बल्ट और पिछली बार हम साथ में जो है रेडियो मधुबन की टीम के साथ में विकास भाई भी हमारे साथ आए हुए थे और वहाँ पर हमने गरम कपड़े कंबल सब बांटा उनको अच्छा लगा और जैसे कि आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी का एक मोटू है लोगों के बीच में जाना उनकी ज़िंदगी को समझना और उन्हें कुछ उपहार के माध्यम से आध्यात्मिकता से जुड़ना अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना ये कार्य करते रहते हैं तो जब भी विकास भाई हैं यहाँ पर मन तो हमारे साथ मिलकर भी वो इस कार्य के लिए हमेशा जुड़े रहते हैं साथ में चलते हैं गाँव वालों से मिलते हैं तो जैसे आप वहाँ पर पहुँचे हैं लोकसभा में तो लोकसभा में क्या क्या कार्य होता है थोड़ा सा बताइए और आप किस तरह से जुड़ते हैं हाँ जी जी। आ, ये हाँ ये ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे को ये अवसर मिल रहा है और जब मैं पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोकसभा में मेरा नियुक्ति हुआ हाँ, उन्होंने लॉ का बैकग्राउंड देख के हाँ, हाँ, सीधा लेजिस्लेशन में ही हमारा पोस्टिंग कर दिया अच्छा <laughs> तो हम मात्र 25 साल के थे तब लगा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं तो फिर उसके उस टाइम लगा कि फिर हमने देखा कि ये तब एक अवका एक एक ईश्वर या पावर कहेंगे उनसे हमें हमें हमें पता चला कि हमारा लोकतंत्र कैसा चलता है जीवंत लोकतंत्र है हमारा आ, कि बाहर से देखना अलग है अंदर रह के तो तब से मैंने तीन दशक से ऊपर लोकसभा में टेबल पे रहा हूँ और ये वाकई हमारा बहुत ही का, कामयाब प्रणाली है हमारे लोकतंत्र की और इसमें जो सांसद होते हैं वो ग्रासरूट ज़मीन से जुड़ के चुन के आते हैं जैसे लोकसभा में वो ज़मीन से आते हैं जब वो बोलते हैं तो अपने ग्राम क्षेत्र और जहाँ से आए हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं और ये, ये भी लगा कि आ, आ, आ, और उनको हमने ये मतलब उस उम्र से आगे पूरा सर्विस में मैंने देखा है कि एक सांसद को लोगों की नफ्स की पहचान है और उनके अब तो इतना बढ़ गया है सोशल मीडिया के ज़रिए लोग जो है सोशल मीडिया में भी देखते हैं अपने सांसद को वहाँ बोलते हुए और पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ने का जरिया था अब आपने ये भी देखा होगा हो कि कई सांसद भी क्षेत्र में आते हैं क्षेत्र में मिलने आते हैं आपने ये जुड़ने का कहा कि ये ये बात तो सही है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी कभी आ, वाद विवाद होते हैं बट वाद विवाद भी एक प्रणाली और प्रक्रिया का भाग है अंततः हमने यही देखा है कि कोई भी विधेयक हो कोई भी चर्चा हो वो जनहित के आ, के लिए ही लिया जाता है और बहुत सारे समस्याएं आईं और मगर हमारे सांसद दोनों में चाहे वो किसी भी पार्टी के हों फिर उन्होंने फिर जनहित के बारे में जो भी विधेयक किया है और आज हम जो है सेवेंटी फाइव ईयर्स क्रॉस करने के बाद एक मिसाल हो गए हैं बाकी अगर आप दुनिया में देखेंगे कि चार पांच ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं मगर फिर उनमें हमारा भी नाम आता है जो चुनौतियाँ हमारे देश ने फेस की है वो किसी जो आप जो कहेंगे कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी उन्होंने नहीं किया है तो और ये इसकी ये है कि वो जनता से जुड़े हुए हैं अब जैसे आपने कहा कि उनके पास जाते हैं कमेटियां के भी टूर जाते हैं क्षेत्र का दौरा करते हैं लोगों से पूछते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और फिर उनकी आवाज़ उनको लगता है कि हम भी इस देश के भाग हैं हमारा भी कोई ख्याल रखता है सही बात रविंद्र जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से जो है लोकसभा में आप तीन दशक तक काम कर रहे हैं और एक चैलेंज वाला जॉब रहता है हमेशा ही और लोगों की बात आपको समझ में आ जाती है और मैं चाहूँगा कि आज जैसे ग्लोबल सबमिट में आप आए हैं यहाँ आने के बाद यहाँ की जो विचारधारा है ब्रह्मा कुमारी स्के वो आप सुन रहे हैं तो कौन कौन सी बातें आपको अच्छा लग रहा है आपका अपना अनुभव सुनाइए जी हाँ हाँ जरूर जी ये तो हमें ये सबसे ये यहाँ पे जो हम तीन ये तीन दिन का कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अपने अंदर की शांति और राजयोग से हम जुड़े हुए थे पिछले डेढ़ दो साल से तो उससे ये पता चला है कि राजयोग से आ, जैसे ध्यान करने की विधि के बारे में पता चला नहीं, नहीं, नहीं। और ध्यान करने और मेडिटेशन के द्वारा जो सुप्रीम पावर है जो शक्ति है जिसको आप खुदा कहें भगवान कहें अल्लाह कहें या या येसु कहें या ब्रह्म बाबा कहें उनसे जुड़ने का एक मौका मिला है और यहाँ पे जो हमने ये देखा है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहना है चिंता नहीं करना है जो गुजर गया वो गुजर गया और ये ये सोच के चलना है कि ईश्वर हमारे साथ हैं हम ईश्वर के एक भाग हैं तो जिंदगी एक लाइफ में ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ हों वो हताश ना हों आज आज अपने हमने एक इसी दौरान एक सुना कि आप तब तक नहीं हार सकते जब खुद हार नहीं मान लेते नहीं। और खुद कभी हार नहीं मानना चाहिए और संकल्प से सिद्धि कि मन में सोच लिया है ये करना है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जब जब ईश्वर आपके साथ है तो फिर यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है और जिन, और ये देखा है कि सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित थे अपने मर्जी से सेवा का भाव यहाँ से बातचीत में मुस्कुराते हुए मिलते हैं और ऐसे कहते हैं स्माइल डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग सबसे पहले तो आपको वही बहुत बड़ा अच्छा लगता है उसके बाद एक दूसरे को संभावना हलो हाय के बजाय ओम शांति बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन है फिर सारा सेवा भाव है यहाँ पे और, और सेवा भाव के साथ साथ यहाँ पूरे इस परिसर में जैसे ही मैं यहाँ पर आया हमने ये अनुभव किया कि एक पॉजिटिविटी है एक तो इसमें है कि पूरा आशा है और उम्मीद है और उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में ध्यान रखने का और जो मन जो है एक चलचल -चल इतने विचार जो हैं इतने आते रहते हैं तो आजकल ये दौड़ धूप की दुनिया है इसमें सबसे अहम बात है कि मन को कैसे शांत किया जाए जी, जी। तो थॉट्स को कम स्लो किया जाए उससे अगर आंतरिक वो है शांति है तो उसके बाद आप कुछ भी करना चाहें वो मुमकिन है नामुमकिन <laughs> कुछ भी नहीं है तो हमने ये, ये जाना और मैं ये दिल से कह रहा हूँ और मेरा अनुभव रहा है जैसे कभी भी हमने सोचा कि ऐसा कैसा दिन गुजरेगा जब तो हमें ये रहा कि आप संकल्प कर लीजिए सिद्धि कर लीजिए कि हमने सोचा कि आज दिन बढ़िया रहेगा हम सब कुछ कुशलता से पूर्ण करेंगे वो हो जो जैसे कहा जैसे शिवानी जी कहती हैं कि आपने सोच लीजिए कि ये हो गया है काम तो ये चीज़ जो है मैं मैंने अनुभव किया और यहाँ आके इसकी अनुभूति और भी अच्छी हुई है तो यही हम सभी को आ, बताना चाहेंगे पता ना बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारीज का ये जो सेमिनार हो रहा है ग्लोबल सबमीट इसमें आकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और जो मन की शांति की बात आपने बताएं, यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है और जब मन की शांति आ जाए तो सब काम संभव है और आसान है ये आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आ, जैसे पब्लिक सेक्टर में आप हैं पब्लिक के बातें आप सुनते हैं लोकसभा से आ, लोकसभा में सभी प्रतिनिधित्व लोगों के द्वारा चुने हुए आते हैं तो वहाँ पर आप 30 साल हो गए एक लंबा अनुभव है तो आप वहाँ पर कौन से चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं और अच्छी चीज़ें क्या होती हैं देखिए चैलेंजेस ये रहता है सबसे पहले तो चैलेंज यही है कि जब सभा में चर्चा हो रहा होता है हाँ, तो बड़ा चार्ज रेस्पॉन्सफियर है उसमें विश शांत रहें अपने फिर जो हरेक की बात सुने और जो प्रक्रिया है वो जो चले तो इसमें अगर निजी तौर से देखा जाए तो अपने आप को शांत रखना है किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है दूसरा अच्छी चीज़ क्या है कितना भी गंभीर चर्चा हो रहा हो वाद विवाद हो रहा हो जैसे कि टीवी में भी दिखाया जाता है बट अच्छी बात ये है कि ले के अंततः वो जनहित के बारे में आ, सांसद उठाते हैं और सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा और संसद के जरिए ये प्रयास रहता है कि जनहित के जनहित के बारे में विधेयक बने चर्चा हो बट साथ में ये भी है ये भी जरूरी है जो जो मैंने कॉन्फ्रेंस के साथ जा कितने भी कानून बनाए जाए वो तो इस देश की जनता के लिए है मगर अगर जनता खुश होने के लिए जनता को खुद भी आंतरिक शांति की ज़रूरत है तो उसमें जो वहाँ हमने वो अच्छी बात ये देखी है हाँ दो बात है चैलेंज तो ये है कि अपने आप को बहुत काम रखना पड़ता है कूल रखना पड़ता है और और दूसरा जो अच्छी बात ये है कि जनहित के बारे में जो प्रयास किया जाता है और ऐसे भी चर्चाएँ होती हैं कि आप लोगों के जो है पीस ऑफ माइंड के लिए भी क्या किया जाए जी जी तो कई सांसद लाते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चलिए जाते जाते रविंद्र जी मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप श्रोताओं को संदेश हम ये देना चाहेंगे कि ईश्वर हम सभी के साथ है हर एक के साथ है और आ, और आंतरिक जो है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने आप को बिल्कुल शांत रखें वही दोहराना चाहूँगा संकल्प से सिद्धि ईश्वर जब आपके साथ हैं आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और ये आप ज़रूर याद रखें ऐसा कोई भी चीज़ मुद्दा नहीं है जो सुलझाया नहीं जा सकता आप आप आप सब कुछ करने में सक्षम है अपने आप को शांत रखिए अपने में विश्वास रखिए और ईश्वर में विश्वास रखिए ओम शांति नमस्कार ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रविंद्र जी आशा करूंगा हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें और आप ब्रह्म कुमार में आकर जो शांति का सुंदर सन्मार्ग आपने पाया है उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे ये आपने कहा बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं और आशा करूँगा कि आप बार बार आते रहें बहुत बहुत धन्यवाद शांति आप सुनाए हैं वन जीरो सेवन सुनते रहो मस्कर रहो गलियां प्यारी प्यारी मिट्टी में खुशबू निराली हर दिशा में हसी की फुलवारी सपनों का देश न्यारा न्यारा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी खुशियों के साथ आइए बात करते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में रविंद्र जी के साथ पद्मा जी भी उपस्थित हैं और उनसे भी बातें करेंगे पद्मा जी कैसे हैं आप नमस्कार मैं ठीक <laughs> और बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं आ, मैं ब्रह्मा कुमारी इसका यहाँ पर माउंट आबू में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का तो वाइब्रेशन ही इतना अलग है की घुस आ रहे हैं बिल्कुल तो बहुत शांत लग रहा है मन को दूसरी दुनिया में आ गए ऐसा लग रहा है स्वर्ग लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो। चलिए बहुत अच्छी बात है और सब मीट में आकर जो अनुभव आप कर रहे हैं हाँ जी उसमें कौन सी अच्छी बात आपको लग रहा है वो बताइए की बहुत यहाँ पर शांत एनवायरनमेंट है उसमें और बहुत डिसिप्लिन है बहुत ही क्लीनलीनेस मतलब एक अलग दुनिया में आ गए ऐसा लग रहा है <laughs> और बहुत मन एकदम से ऐसा लग रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स समस्याएं थी वो निकाल के फेंक दिया मतलब इतना शांत लग रहा है मन मन बहुत शांत लग रहा है दीदी -दी उनको भी सुन रहे हैं और क्लासेज सूरज भाई को भी मतलब बहुत ही पीस मिल रहा है जी, जी, जी. चलिए पदमा जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया कि आपको यहाँ आकर बहुत ही पीस मिल रहा है घर के सारे जो झंझट थे या जो तनाव टेंशन था वो बिल्कुल क्लीन हो गया है और बेहद खुशी हो रहा है कि यहाँ आने के बाद आपको एक जिस शांति की खोज थी दो तलाश थी वो पूरा हो रहा है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप, आपके कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए आप क्या करना अच्छा पसंद करते हैं खाना बनाना हाँ लगता कुकिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ मेरी डॉटर को तो मेरे हाथ का पसंद नहीं <laughs> <laughs> तो मैं, अच्छा मैं इनको इनकी प्रेरणा हूँ हस्बैंड बहुत बुक्स लिखते हैं मेरी डॉटर भी बुक्स लिखती है इन लोगों को प्रेरित करती रहती हूँ मोटिवेशन मेन की नहीं आप कर सकते हो करिए तो उनके पीछे लगी रहते हैं। रहती रहते हैं <laughs> बूस्टर है आप उनके जी। <laughs> चलिए। पद्मा जी जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को कि मेडिटेशन राजोगा सीखने के बाद जो मुझे महसूस हुआ तो ये उससे आ, बहुत अच्छा लगता है मन को और अपने आप से डर कम डर निकल जाता है अंदर से शक्ति मिलती है आंतरिक शक्ति बढ़ रही तो उससे बहुत पीस मिला है तो अपने आप पर विश्वास बढ़ रहा है तो मैं यही चाहूंगी कि ये बाकी लोग भी ये चीज करें हाँ जी <laughs> तो बाकी लोग भी ये चीज़ करें जी जी, जी। मेडिटेशन राजयोग ये सब सीखे, सीखे। और करें इस, इसका और भी मेडिटेशन मैंने किए हैं उन पे इतना नहीं हुआ था राजयोग सीखने के बाद मुझे वो ज्योति बिंदु को कैसे देखना है वो कैसे वो परम धाम तक वो सब समझ में आया मुझे उसके बाद मेडिटेशन कर पा रही हूं। क्या बात है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पदमा जी बहुत ही अच्छी बातें आप बाते आपने का है और बहुत ही अनुभव की बातें आपने शेयर किया कुकिंग आपको पसंद है और yeah. दूसरों को मोटिवेट कराना आपको पसंद है और इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग संस्थानों से जाकर आपने राजयोग मेडिटेशन का जो है प्रैक्टिस किया लेकिन यहाँ आने के बाद आपको उसका क्लियरेंस मिल गया कि एक्चुअली में योग क्या है राजयोग क्या है तो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है प्रकाश का वो आपने फील किया इसलिए आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ये आपने बताया बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया है आपको बहुत बहुत साधुवाद शुभकामनाएं मंगल कामना चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं गीत आपके लिए सुनते रहो, रहोर्ग I must be.